मया उक्तो अर्थस नादो श्लोकता जो कहा गया कह दृष्टान के द्वारा प्रतिपादन करते हैं कहते हैं ठीक है ठीका सृष्टि स्थिति संहाराण असंगत्मा आधारत्म दोनों श्लोक द्वारा मैं तथा इधम सर्व जगद अव्यक्त मृत्यु ये श्लोक दोनों से क्या कहा गया सृष्टि स्थिति संहाराण असंगत्मा आधार असंग आधार येहाराण असंग उसमें असंग आत्मा आधार तुम असंग आत्मा है उसका उनका आधार सृष्टि का स्थिति का सहारा का ये कहा गया मया तथा तो श्लोकों के दोनों श्लोक द्वारा कम दृष्टान्त उपादन दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन कर दे कैसे सृष्टि स्थिति सहारा आत्मा में है आगे फिर न चमकानी भूतानी पश्चिमी युगो में ये, ये भी कहा भूत मेरे में नहीं है भूत भूतस्थ भूत को धारण पोषण करने वाला है भूतम स्थित नहीं ये भूत भावन भूत की सिद्धि करने वाले आत्मा ये जो दो श्लोकों के द्वारा कहेगा अर्थ दिष्टांत में उपादन दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन करते हैं भगवान आदो दृष्टान्त माह पहले दृष्टान्त कहते हैं यथा यहां नित्यं वायु सर्व गोमान तथा सर्वाणि भूतानि सर्वाणी भूता मीतारय मस्थानी यहाँ वायु तथा सर्वाणि सर्वाणी भूता मोपधारय यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु वायु महान आकाश में वायु स्थित है सर्वत्र जाने वाले व्यापक तथा सर्वाणी भूता में स्थित है आकाश में जैसे वायु है ऐसे संपूर्ण भूत मेरे में ऐसे समझो सदा स्थिति संहार का सदा थे सदा है यथा भाष्य में यथा लोके आकाश स्थित आकाशे स्थित आकाश स्थित सदा आकाश में वायु नित्य सदा है सदा जो कहा गया सदा उत्पत्ति काल उत्पत्ति स्थिति काल में जैसे आकाश में वायु है आकाश सदा वायु सर्वत्र गच्छ गच्छति ते सर्वत्र गर्वत्र सर्वत्र जानी वायु टीका में आकाशाधेर महत्व अन्य आधारत्म कथम इतिहास है आकाश आधेर महत आकाश अन्य का आधार कैसे इतिहास महान परिमाणत ये महान परिमाण है वायु तथा तो आकाशवत सर्वगत मई आकाश जैसे सर्वगत उसमें तो महान वायु है इसी प्रकार आकाश के सदस्य सर्वगते परमात्मा मई जैसे आकाश है वायु है होने पर वायु के साथ आकाश का संश्लेषण संबंध नहीं होता है वायु के साथ आकाश का वायु आकाश गुना सुखा सकता है आकाश का संबंध नहीं इसी प्रकार असंश्लेषण स्थितानी इतनी एवं उपधार है जानी इसी प्रकार सम्पन्न भूत अपना में मेरे में है असंश्लेषण संश्लेषण नहीं होता संबंध नहीं होता है अपना आकाश जैसे व्यापक सूक्ष्म उसके साथ कोई संबंध नहीं इसी प्रकार से है ऐसा समझो ठीक है यथा सर्वगाम, सर्वगामी तो परिमाणु तो महान वायु आकाश से सदाति सर्वगामी होने से परिमाणु से महान वायु आकाश में हमेशा है तथा तो आकाश आदि ने महान तय भूतानी आकाश आदि महाभूत भुता सबू भूतानी आकाश कल्पे पुण्य आकाश तुल्य आकाश जैसे व्यापक आकाश से सूक्ष्म पूर्ण परमात्मा जो प्रति असंग प्रत्येक आत्मा है असंग परस्मी पर आत्म संशय स्थितानि स्थित के बिना स्थित है दृष्टान्त से हुआ, संबंध के वे बिना स्थित है अतः अच्छा संबंध नहीं केवल स्थित कार्य प्रतीत तो होते है आध्यात् सम्बन्ध कहते वास्तव संबंध नहीं श्लोको आकाशे वायु आदि स्थितिबद्ध आकाशादि भूतानी स्थिति काले परमेश्वर स्थित आ जैसे आकाश में वायु आदि वायु तेज जल आदि है इसी प्रकार आकाश आदि भूत अभी स्थिति काल में परमेश्वर में यदि है तभी प्रलय काले तत्व तो अन्यत्री हु प्रलय काले अन्यत्र है ऐसा कहते एवं वायु आकाश मई स्थितानी आकाश में जैसे वायु है इसी प्रकार मई सर्वभूतानि सर्वभूतानी स्थिति काल संपूर्ण भूत तो स्थिति में मेहर परमात्मा स्थित है और वो सब भी प्रलय काल में भी है सर्वत्र सर्वदा सर्वभूतानि सर्वभूतानी कौनते प्रकृति यानी माका प्रकृति कल्पक्षनस्ताक्ष कल्पादो विसृजा्यो विसृजा्यकृतिम्यम कलपक्ष सर्वभूतानी मामिका प्रकृति सर्वभूतानी कल्प कल्पक्षे मामिका प्रकृति या कमती संपन्न भूत कल्पक्षे होने पर ब्रह के दिन अवसान होने पर मामिका प्रकृति मेरे प्रकृति को जाते हो जाते पुनस्ता कल्पादू अहम विसुजा में कल्प क्या में आरंभ में फिर सृष्टिकाल में उनको फिर सृष्टि करता सर्वभूता कौन प्रकृतिं प्रकृति का अर्थ त्रिगुणात्मिका अपरापरा प्रकृति कही गई अपरा अपराण अपरेयम इतस्तरा विधि में प्रकृतिं पराम कहा गया त्रिगुणात्मिका में टीका में प्रकृति शब्द से स्वभाव वचनत्व व्यापर देती प्रकृति प्रकृति चाहे स्वभाव के लिए प्रकृति शब्द प्रयोग करते है यहाँ प्रकृति का तो स्वभाव नहीं स्वभाव अपरा, ये अपरा अपरा प्रकृति है। प्रड़े काले, प्रड़े काले में, प्रकृति निकृष्ट है स्वभावणात्मिका सातस्तले सूचिताकृष्ट यानी महामिका मदीयाधीन अस्वातंत्रख्यलोकवीद प्रकृति मानते है प्रधान कहते प्रकृति तुलनात्मक किंतु स्वतंत्र मानते पुरुष से अलग पुरुष अलग है चेतन प्रधान जड़ है किंतु स्वतंत्र है प्रकृति को स्वतंत्र नहीं मान गया ईश्वर अधी नहीं अस्वतंत्र स्वतंत्र नहीं और संख्य लोग प्रकृति को सत्य मानते है वेदांत में प्रकृति माया सत्य नहीं वो अनिर्वचनीय उसे ब्रह्म से भिन्न रूप से नहीं माना गया वो तो पुरुषों से भिन्न प्रकृति मानते हैं, वेदांत में ब्रह्म से भिन्न प्रकृति नहीं और स्वतंत्र माधियाम मदिया प्रकृति मेरी प्रकृति प्रलय कल पक्ष प्रलय काले उसमें लीन हो जाते हैं संपूर्ण भूता, ठीक है प्रलय काले भूतानी यथोत्म प्रकृति में याद ऐसे त्रिगुनात्मिक प्रकृति को प्रलय काल में भूत जाएंगे लीन हो जायेंगे उत्पत्ति काले भी तेसा उत्पत्ति है उत्पत्ति काल में प्रकृति हो हो से होगी ईश्वराधी तुम भूत सृष्टि न फिर प्रकृति में लीन हो प्रकृति से उत्पन्न हो जायेंगे तो फिर भूत की सृष्टि ईश्वरीय का होगी इतनी आशंका है पास में पुनर्भूय पुनर्क भूय तानी भूतानी उत्पत्ति काल उत्पत्ति काल में मधु कल्प के आदि में विश्व जामी उत्पाद अहम ऐसे में सृष्टि करता हूँ जिसे पहले पूर्व धाता यहाँ कल सृष्टिवती अर्थात ईश्वर के अंदर प्रकृति से ईश्वरी प्रकृतिगढ़ सृष्टि करते हैं तरी कीदृशी प्रकृति सा कथम सृष्टु उपयुक्ता आशंका के पुना पुना। प्रकृति के और कथम सृष्टि में उपयत ऐसा संक्रमण से कहतेम अवस्ट्य वसीकृत विसृजा पुनः पुनः अविद्या अविद्यालक्षण स्वरूप यकृतिया अविद्यात्म प्रकृति स्वके स्वीयाम अवस्ट्य आश्रय करके अपने उसको वसीकृत वसमित रहसृा पुनः पुनः बार बार सृष्टि करता प्रकृति स्वाम्य प्रकृति स्वाम्य विसृजा पुनः पुनः विसृजा पुनः पुनः भूतग्राम शकृते प्रकृतिं स्वाम विसृजा पुनः पुनः भूतग्राम स्व प्रकृतिम अवस्थभ्य स्वकीय जो प्रकृति है उसको आश्रय करके अपने अध्ययन करके पुनः पुनः इम कृष्णम अवसम प्रकृतिर वसात विश्जाम ये संपूर्ण कृष्णम संपूर्ण भूत समुदाय को अवसम उनके स्वातंत्र नहीं प्रकृति वसात प्रकृति के द्वारा इनको सृष्टि करता स्वयं अवस्थभ वसीकृत विसुजामी पुनः पुनः प्रकृति तो जात ग्राम प्रकृति भूत समुदाय अवैध भूत अवैध देश परवसे परवश नहीं प्रकृति स्वभाव उनको फिर जान सुझा करता टीका संसार से अनादिता पुनः पुनः पुनः पुनः विसृजा पुनः पुनः बार बार फन से ऐसे अभिजी सृष्टि उसके पहले भी थी उसके पहले सृष्टि थी अनादि से काल से भूत समुदाय से अविद्यामितादी दोष पर हेतु महा और स्वभावत ही अनादि काल से अविद्यादि से दोष के अधिन अविद्यास्मिता राग देश अभिनी है श्लोक यदि प्राकृतम भूत ग्राम स्वभाद अभिद्या तंत्र विषम विदधासी प्रकृति से होने वाले प्राकृत भूत समुदाय स्वभाव से अभिद्या तंत्र अभिद्यास्मता रागद्व अभिनव के अधिनय विषम विदासी अब भूत तो प्रकार सिर्त होगा विषम कोई मनुष्य कोई पशु कोई कीट पतंग कोई सुखी कोई दुखी कितने प्रकार सी करते हैं अंधु वितयुक्त धर्मादिम अनिश्रोतापति संकट है विषम सृष्टि के कारण विलक्षण सृष्टि के कारण धर्म धर्म अधर्म होगा किसको कष्ट देते हो किसको सुख देते हो तो धर्म अधर्म होगा अ से होगा धर्म धर्म जिसके होगा वो क्या ईश्वर हमारे जैसे होगा अनिस्वता संकत नहीं तरी तस् परमेश्वर से भूतग्राम तमितभ्याम धर्मर्माभ्याम संबंध सैतम आह भगवान तरी यदि भूतग्राम के सृष्टिया करते हो भूतग्रामम मृत भूत समुदाय के ईसा विषमम सब एक प्रकार नहीं कितने चौराख शिराख यो नहीं और केवल मनुष्य में कितने प्रकार कितने सुखी दुखी कितने कष्ट विषम विधा थे विषम विधान करने वाले तन निमित्ताभ के कारण धर्म अधर्म होगा तन धर्म तन निमित्तम यही हो धर्म अधर्म ही हो विषम सृष्टि निमित्त उसके कारण धर्म अधर्म आपका होगा पुण्य पाप होगा और पुण्य पाप का संबंध हो जाएगा इस संक्रां से भगवान गाते न चंता निबधन मसक्तं मशक्त कर्मसु कर्मसु कर्मसु माम् माम् माम् तानि तानि तानि उदासीन व कर्मसुअ न निबध ये जो कर्म है श्रेष्ठ स्थिति करने वाले प्रलय करने वाले कर्म माम माम का विशेषण है उदासीन बदासीन उदासन जैसे रहता हूँ कर्म से असक्त हूँ उसी कर्म में आशक्ति रहता हो कर रहता नहीं अपने पुण्य पाप का फल होते हैं मैं उसमें राग द्वेश रह रही हो तो करके रहता इसलिए कर्मणी न निबंधन मुझे बंधन में नहीं डालती मेरे संबंध नहीं है नच ईशम तानि ईश्वर न च मान भूतग्राम के कारण निबंधन बंधन नहीं करते मतलब उनके कर्म के साथ संबंध नहीं तो कर्म का असंबंध में कारण करते तप्तम परमेश्वर परमेश्वर निरूच्यते ती इस सर में कर्म नाम असम कारण क्या है उदासीन बद उदासीन उदासन जैसे बैठा हूँ यथा उदासीन उपेक्षक कश्चित उपेक्षक है कोई कुछ करता है नहीं करता है उपेक्षा है और कुछ नहीं जो करता है, है। कश्चित तत्व आसीन हम ऐसे में रहता हूँ आत्मनो अभिक्रिय क्योंकि आत्मा अभिक्र अभिक्रहण से राग द्वेष पक्ष पात्र अपने आप रहते है असक्तम असक्त फल संग रह फल के साथ संग नहीं करमित अहम करम अभिमान रहित फल में रहित असक्त रहते में रहता ते कर्म कर्म में मैं करता हूँ कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं फल की छा नहीं ऐसा तरह से बंधन नहींश्वर से फलासंगाभा कर्तृत्वाभिमान भाव चर्मा असम्धवत ईश्वर के फल असंग फलासंग फल में आसक्ति नहीं फलासंग तो फल में आसक्ति के अभाव और कर्तव्य तो अभिमान भाव है कर्म में कर्तृत्व अभिमान नहीं अहम कर्म कर फल में, में आसक्ति नहीं इसी के कारण कर्म असंब कर्म का संबंध इसी प्रकार कर्म असम ईश्वर अन्य भी ईश्वर से अन्य भी तदुभया भाव हो तदुभया भाव क्या है फल में आसक्ति का अभाव अकर्तृत्मा का भाव, कर �e, जो कर्म करते हैं अहम कर्मी कर्तृत्म नहीं फल आसक्ति नहीं उभय भाव धर्म असम कारण के असंधि कारण भगवान कहते अत अ कर्तृत्व फलस अबंध कारण अन्या कर्तृत्व कर्तृत्मा नहीं है फलासंग यदि नहीं है तो अबंध कारण बंध नहीं होगा अबंध का कारण अन्यथा कर्म भी बद मूर् नहीं तो कर्म से मूर्व अभिवेकी बंधन को प्राप्त होता करता है कोशकार जिसे कोष कार कृमि कोष बनाता है स्वयं बनाकर उसमें स्वयं बद हो जाता है मरता है उसको लेकर के मार देते इसी प्रकार स्वयं ही बंधन को प्राप्त करता है जीवन अज्ञानी और यदि कर्तृत्व तो अभिमान नहीं हो फ नहीं हो तो बंधन को प्राप्त नहीं करेगा कर्तृत्व अभिमान का अभाव खाली शब्द से कहेगा नहीं मैं नहीं करता हूँ इतने शब्द से मैं नहीं नहीं बहुत लोग कहते हैं मैं क्या करता हूँ भगवान कराते हैं इतने तो कहते ही इतने मात्र से नहीं होता है अंदर तो करते मैं तो करता हूँ भगवान करत तो करत तो के द्वारा कर्तृत्व अभिमान का अभाव है महाबुद्धि नष्ट नहीं हो जाए नष्ट हो जाए तो कर्तव्य तो होता है नहीं तो सब करके वो गर्व है मैं करता हूँ मैं किया ये तो गर्व है और कर्तृत्व अभिमान का अभाव तो हो जाएगा ज्ञान होने पर ऐसे अपने सर्व को समझे आत्मा करता है तो कर्म या अकर्म है पशेत अकर्मनी च कर्म कर्म में अकर्म देखे का। में सक, तो कर्तृत्व का बुद्धिमान मनुष्युक्त भगवान ने कहा कृष्ण कर्म तो का कर और फल में आशक्ति अभाव तो बंधन नहीं हुआ यदि कर्म सु कर्तृताभिमान कस्य कर्म पर संघ हो वह सत्र यदि कर्तृत्विमान है और फल है किसी का तो अन्य कर्म फिर बद्य मूर कर्म से बंधन को प्राप्त करेगा श्लोको बोला उदासीश्वरे षत्व औदास विरुद्ध मेरी संगते विलक्षण सृष्टि करते हैं जगत इतने बड़े ब्रह्मांड बनाते हैं और कहते उदासीन उदासीन और उदासने सृष्टि करना और उदासी ये तो विरुद्ध है यदि सृष्टि करते है तो उदासन कैसे शंका करते तत्र तूतग्रामी उदासीन उदासीनम ये चीजें विरुद्धम उचित भूतग्राम में सृजा ये समुदाय भूत की सृष्टि में करता हूँ और उदासी जिस रहता हूँ बैठा ये विरुद्ध उचित यदि तत्परिहार इसका परिहार करने के लिए कहते है ठीक है पूर्वग्रंथ सप्तम अर्थ तूग्रंथ में भूतग्राम सृजा पुनः पुनः अदासीन बसीन ये विरोध विरोधपरिहारा उत्तर श्लोकमता वासी का परिहार करने के लिए आगे का श्लोक अवतरण का करते भगवान भाष्यकार तत्परिहारा मैं मया मैयाध्यक्षेण प्रकृति मयाध्यक्षे हेतुना नेन हेतु न्यन कौंतेय हेतु कौंते जगद्विपरी वर्तते जगद्दी मैं प्रकृति सचराचर हेतु नौ जगद्दी वर्त माया अध्यक्षन प्रकृति सचराचरम सू मई अध्यक्ष हूँ उसके जरा प्रकृति स्वचराचर से अनेक हेतु न जगत भी परिवर्तन इस हेतु से इस निमित्त से जगत उत्पन्न होता है परिवर्तन प्राप्त होता है सर्वावस्था में जगत चराचर जगत ठीक है हमें तृतीय द्वयम मया तृतीयं तृतीयदिकर मैं तृतीक्षेण तृतीय सामना अहम अक्ष मैं अच्छे मैं अभी परेशेण दृ चेतन अभी क्रिया अभी क्रिय रही इसे माया प्रकृति माया जो का, पहले का प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका विकारति मो त्रिगुणात्मिक अविद्यालक्ष जगतरा चरा सचराचरण जगत चराचर चरा सचरा जगत ठीक है ज्ञान व्यावर्त म प्रकृति कसा ज्ञान त्रिगुणात्मिका माया शब्द ज्ञान के प्रयोगता है त्रिगुणात्मिका प्रधानभेदा सांख्य लोग प्रधानमंत्री त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक सुनते ही सांख्य लोग हमारी प्रकृति प्रधानक मानते हैं इसलिए कहते हैं अविद्याण अविद्याप प्रकृति साक्ष प्रमाणमा परमात्मा अभिक्र होकर क्या है साक्षी। वो केवल साक्षी साक्षी है इसमें क्या प्रमाण साक्षित प्रमाण वहा तथा च मंत्रवर्णा श्वेता से ऋतु एको देव सर्व भूतेश गुण संपूर्ण भूते में एक देव छिपावा परमात्मा सर्वव्यापी सर्व, सर्व भूतांतरात्मा वो सर्वव्यापकी और सब भूतों का सर्वेशा भूता अंतरात्मा सब भूतों का अंतरात्मा ही वही कर्माध्यक्ष कर्म साक्षी अध्यक्ष साखी सर्वभूताधि सर्वभूत में रहता है साक्षी चेता केवल निर्गुण वो साक्षी है चिद्रूप है केवल शुद्ध है अद्वितीय और निर्गुण भी है निर्गुण इस स्थिति प्रमाण है वो साखी है ठीक है मैं मूर्ति त्रयात्मना भेद मार मूर्ति त्रय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन मूर्ति हुई उससे भेद हो जाएगा कहते नहीं एक ही एक और देव सर्व तो उपाधि को लेकर सत्व रजतमो को लेकर के अलग अलग मूर्ति बनाते हैं व्यवहार में वस्तुतः तो पार्थिक एक अद्वितीय उससे ना ईश्वर अलग है न देवता है न जीव है न जड़ है अचेतन अद्वितीय मतलब स्वगत सजाते विजाते भेद रही अद्वितीय स्वागत भेद नहीं सजाते नहीं विजाते उसे बिजातीय भी, भी नहीं जड़ चेतन भेद सब अविद्य के वास्तव शुद्ध एक ही ब्रह्म है परमात्मा उससे अत्य है वह कैसे ज्ञान होगा इसलिए कहते सर्वभूत से तो सब भूत सब भूत दिखते अज्ञानिको सब भूत में है वो सर्वव्यापक है वो कहा है वो के <laughs> वो कहा है सर्वभूत का जो अपना अंतरात्मा हुई ठीक है हमें अखंडम जाड्यम प्रत्याह जड रूप होगा एक है क्या नहीं एक देव चेतन है प्रकाशात्मक आदित्य वाटस्थ्यम प्रत्यादि आदित्य जी से तटस्थ दूर में है इसी प्रकार परमात्मा एक है तटस्थ ऐसे नहीं कह नहीं सर्वभूते संपूर्ण भूतम है कहीं दूर में है ऐसा नहीं किमित सर्वे न उपलब्ध थे संपूर्ण भूतम है सबको उपलब्ध होना चाहिए सतराह गुड़ सर्वभूत में तो गुड़ है छिपावाह्य विषय ज्ञान से लग जाता है ज्ञान है ना भूतम ज्ञान तेन मिलती जनता बुद्धि आदि तो परिच्छन जैसे बुद्धि संपूर्ण भूतमय देह में है परिचन्न है इसी प्रकार देह के अंदर है तो परिचन्न हो जाएगा परिचन्नता सर्वव्यापी है संपूर्ण भूतम स्थित है कि तो सर्वव्यापक नहीं की परिचन्न तर नव तो अनात्मा तुम यदि सर्व व्यापक होगा जैसे आकाशीय व्यापक वो तो अनात्मा है इसे सर्वव्यापक हुआ तो ये अनात्मा हो जाएगा नित्या कदे नहीं सर्व अंतरात्मा संपूर्ण अंतरात्मा चेतन है तरह तत् तत्र, -तत्र कर्म पर संबंधित सर्वभूतिक अंतरात्मा यदि होगा जैसे जीव कर्म पर संबंधी सुख दो करता है तो परमात्मा इसे हो जाएगा तत्र कर्माध्यक्ष कर्म का अध्यक्ष साखी के साथ संबंध नहीं अधिस्टान अधिस्टान सर्व का अधिष्ठान है से सब कुछ उसमें अधिष्ठान है सर्वेष भूत सत्ता स्फूर्ति पद सोच संपूर्ण भूत में सत्ता स्फूर्ति दिन वाले अध्यस्त वस्तु की सत्ता अध्यस्थ वस्तु की का स्पुरण अलग नहीं अधिष्ठान की सत्ता ही अध्यस्थ वस्तु से दिखती है अधिष्ठान का सत्ता और स्पूर्ति देने वाले परमात्मा सन्निधि संधि मात्र वो सत्ता स्पूर्ति देने से सम्निहित हो गया परमात्मा सम्पूर्ण भूतम ये केवल कहते हैं नहीं की उसमें आश्रित होते हैं सब सत्ता स्फूर्ति देने वाले सब का अधिष्ठान है न केवलं कर्मणाम एव अयम अध्यक्ष अपितु तो तद बता केवल कर्म को देखने वाला है ऐसा नहीं कर्म का अध्यक्ष नहीं तद बता कर्म करने वाले भी साक्षी है सब के साक्षी कर्म के अध्यक्ष भी है और साक्षी है सबके देखने वाले तो साक्षी होगा तो साक्षात दृष्टि संज्ञा साक्षात उपस्थिति दृष्टि हो जाएगा तो दर्शन कर्तृत्व शंका थी दर्शन के कर्ता हो जायेंगे इसका निवारण करते हैं। चेता चिद रूपये प्रकाश की उसमें कर्तृत्व नहीं और केवल केवल क्या है अद्वितीय केवल तो? अद्वितीय अविद्यमान द्वितीय यथ्वितीय उससे द्वितीय कुछ ही नहीं उससे द्वितीय किसी प्रकार स्वगत सजाते कोई भेद ही नहीं द्वितीय केवल धर्मा धर्माद राहित महा निर्गुण उसमें धर्म नहीं कौन से धर्म के कार्य कोई भी गुण नहीं निर्गुण ये निर्गुण कथन करने वाले बहुना सर्व विशेष शून्य कह करके सर्व विशेष शून्य निर्विशेषात्मा है उदासीन से ईश्वर से साक्षित्व निमित्ती जगत एक तौन पुण्य सर्गसहारो अनुवती ईश्वर उदासीन उदासीन होने पर भी ईश्वर से साक्षित मात्र ईश्वर केवल साक्षी इतने निमित्त को निमित्त करके ये जगत पौन सर्ग, सर्ग और सहार प्रलय सृष्टि और प्रलय पुनः पुनः बार बार सृष्टि फिर प्रलयार अनुभव करता है जगत इसमित उदासन ईश्वर केवल साक्षी इतने मात्र कुछ उसमें कर्तृत्व तो विक्रिया कुछ नहीं उसके सनिधि मात्र सत्ता प्रतिस्पर्धा देने वाले साक्षित्व तो नेतु न अने न कौनते हेतु न करते निमित है न अने क्या निमित्त है अध्यक्ष तो परमात्मा में अध्यक्षत्व तो, इसी निमित्त से ही जगत भी परिवर्तित है जगत जगत का काचरण चराचर द्राध द्राध तो की साजगत व्यक्त अव्यक्तात्मक व्यक्त कार्यवत है अव्यक्त कारण रूप सर्वावस्था कार्यवत कारण साक्ष वक्तुम कार्य की प्रवृत्ति साक्षी के अधीन ही कारण की भी प्रवृति साक्षी के अधीन कार्य से कारण से साक्ष प्रवृति साक्षी परमात्मा के अधीन प्रवृति कारण की ही ऐसा कहने के लिए व्यक्तात्मक उत्तम सारा जगत व्यक्त अव्यक्तात्मक व्यक्ति कार्य सब कुछ परमात्मा पर सर्वावस्था विपरीवर्त सर्वावस्था सृष्टि स्थिति अवस्था सहारावस्था स्थिति सृष्टिस्थिति तथापि जगत सर्गदिभ्यो भिन्ना प्रवृत्ति स्वाभाविकी नई श्राता एस्या जगत की प्रवृत्ति सर्गा प्रवृति प्रवृत्ति की प्रवृत्ति सर्गादि के लिए अन्य होगी स्वाभाविक ही स्वाभाविक के जगत प्रवृत्ति का सृष्टि कही प्रयोग न की ऐसा आशंका दृश्य कर्म आपत्ति निमित्ता ही जगत सर्वा प्रवृत्ति दृश्य कर्मत्वपत्ति दृग रूप का विषय दृग भाष्य दृग कर्म यही आपत्ति है जगत की सर्वा प्रवृति अहम इदम भोक्षे इदम शुणमी सुखम अन्भवामी दुखम अनुभवा तम इधम करायाद अवगति अवगत अवसान एवं ये ही जगती की प्रवृत्ति जगत की प्रवृति मन से क्या होती दृश्य कर्मत्व आपत्ति दृश्य ये दृष्टि कर्मत्व होने के लिए ये जगत की प्रवृत्ति होती अहम इधम भोगे वो करूंगा पश्च्या सुनता हूँ सुख अनुभव करता हूँ दुख अनुभव करता हूँ ये दुख सुख के लिए करूंगा करी से इसको जानूंगा इत्यादि अवगत निष्ठा अवगति अंत में होने वाली ये जगत की प्रवृत्ति है टीका में नहीं दृश्य व्याप्यत्व बिना जड़ वर्ग से कामता आपत्ति निमित्ता ही कि ये प्रसिद्ध दृष्टि व्याप्य बिना दृग व्याप्य के बिना दृग चेतन के व्याप्य नहीं होकर के जड़ वर्ग की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होगी दृग व्याप्त हो करके चेतन से व्याप्त होकर जगत की प्रवृति जगत की प्रवृति के से ताम एवं प्रवृत्ति उदाहरती अहम् इदम् भोक्ष भोग विषय उपलब्ध असम्भा नाना विषय उपलब्धि दर्शे भोग होने के लिए विषय की उपलब्धि चाहिए विषय ज्ञान के न भोग नहीं हुआ तो नानाविध विषय पशाद श्रृणमी इत्यादि भोगफल कथयदी सुखम अल विप्रतिषिध आचरण निमित्त सुख दुखम चब सुख होता है पुण्य का फल है दुख है पाप का फल है पुण्य है विहित कर्म कर्ण से पुण्य प्रतिषिध कर्म से पाप विहीत प्रतिषिध आचरण निमित विचरण निमित्त सुख उपलब्ध सुखम प्रतिषिध आचरण निमित्त दुखम विहित प्रतिषिध आचरण निमित्त सुखम दुखम चैत्या तदर्थम इधम कर विमर्श पूर्वक विज्ञानम बिना अनुष्ठान विमर्श पूर्वक विज्ञानम बिना अनुष्ठान विज्ञान के बिना अनुष्ठान नहीं होता है विचार के ये करूंगा तभी अनुष्ठान होता है तो इधम कर ऐसा करके ज्ञान वगैरह करता है इत्याद्या प्रवृति इस प्रकार जगत की प्रवृति प्रवृत्ति सा प्रवृत् सर्वा दृ कर्मत्व उत्या दृघ व्याप्य दीघे उसका कर्म ही दीर्घ प्रकाश उसका कर्म दीघा दीघ व्याप्य प्रकाश संबंध है तो मान करके ही है उकृत है कहा गया उसका निगम करते है अवगत अवसान ज्ञान होने तक ठीक है तत्व प्रवृत्ति अवसान प्रवृत्ति अवते प्रवृति ये प्रवृत्ति ये चलता ही जगत की प्रवृत्ति जो ज्ञान हो जाएगा तब तक इसे चलता है तथा अनाधिकार पर अक्ष मात्रे न जगत चेष्टा प्रमाण जगत की जो चेष्टा है परमात्मा अध्यक्ष अध्यक्ष मात्र ने जडमी चेस्टा है चेतना अध्यक्ष मात्र से युव्यक्ष पर मंत्र दर्शय दिखाते युति यो अक्ष अध्यक्ष अस्य अस्य अध्यक्ष अध्यक्ष निर्कार निर्विकारे सखी स परमे काकृष्टे आकाश में ह हृदय आकाश उसमें हृदय दुर्विग्ञ है फलित मर सी साक्षित मात्र करके नहीं उसमें कोई अभिक्रिय होने से केवल साक्षित्व दृग रूप में स्थित हो गए अधिक्षत्व नहीं सस्ता है फलित महा ततच तो तो तो तो तो तो एकस्य देवस्य अन्यस्य एक अन्य चेतनाभा सृष्टि प्रश्न प्रतिवचने तत से देश्यक्षतन्य मत एक पर चैतन्य मत्रतःानिंबधि पर भोग अन्य से चेतना अंतर यदि परमार्थ तो परमात्मा किसी भोग से संबंधी नहीं अन्य कोई चेतन भी नहीं था अद्वित है अन्य स्वभाव अन्य कोई भोग नहीं तो किम निमित्त आये सृष्टि ये सृष्टि इतर प्रश्न प्रतिवचन अनुकोपन नहीं और प्रश्न और उत्तर दोनों ही नहीं, नहीं होगा और वस्तु तो सृष्टि नहीं है अ, भोग भी पारमार्थी नहीं पार्थी हो, हो तो प्रश्न होगा और व्यावहारिक व्यावहारिक अभेद माना जाता है अज्ञान काल से अनादिकाल से अज्ञान से चलता है किसि ये सृष्टि परमात्मा ने उसके उसका तो भोगार था भोग के लिए सृष्टि तो ये नहीं परस्य परमार्थ तो भोग संबंधित परमात्मा ने ये शंका है परमात्मा की जगत क्यों बनाया कहीं भोग करने के लिए भोग तो परमात्मा नहीं करेगा भोग के संबंधी नहीं तर्व साक्षी भूत चैतन्य मात्र वो तो साक्षी चैतन्य उसे भोग सुख दुख नहीं होता है धर्म आधारण नहीं और कहीं अन्य के लिए भोग देने के लिए तो नोक्ता चेतना अन्य कोई भोक्ता है जगत बनाने के पहले अद्वित सदैव स्वयं राशि थे एक अद्वित ब्रह्म था क्या जरूरत पड़ा जगत ब्रह्मांड बनाने के लिए अब दूसरे को भोग देने के लिए दूसरा कोई है ही नहीं अन्य कोई भोक्ता है ही नहीं चेतनांतर अभा ईश्वर से एक ईश्वर तो अचेतन से अभोतृत्व और जड़ वर्गो को भोगता भोगता ही नहीं उनको क्या भोग देना नग अर्था सृष्टि के लिए के लिए जगत बनाए परमात्मा ने तो मोक्ष होने के लिए पहले बंधन हो तो मोक्ष होगा एक अद्वितीय ब्रह्म है कोई बद्ध ही नहीं तो किसको अपवर्ग देने के लिए सृष्टि तद विरोधित्वा तद ये सृष्टि का विरोधी अपवर्ग के लिए सृष्टि का सृष्टि का अंतर तो बंध होगा मुख्य क्या है विरोधी नहीं प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं होगा न तद अनुरूप प्रतिवचन विकतम ये प्रश्न इसके अनुसार उत्तर कुछ नहीं क्योंकि परस ऐसी माया निबंधन तस्य तुम का सत्या ये सृष्टि माया निबंधन माया निबंधन मूल कारण माई का है सृष्टि वास्तव नहीं वास्तव होने पर तो सब प्रश्न होगा क्यूँ हुआ कैसे हुआ ये जगह क्यों बनाया वास्तव तो होने पर और माई को होने पर क्या कल्पना है राज में सर्व क्यों दिखा कहा से आया मरु में जरा आया कहा से विचार चले बड़े बड़े लोग बैठे कर कहाँ से जल आया बड़े बड़ी गवेश करेंगे वैज्ञानिक लोग आएगा कहाँ से वो तो है ही नहीं कोई वो तो वास्तव तो कहा से आया ये होगा और यदि है नहीं तो वैज्ञानिक को बैठे बुद्धिमान बैठे आएगा कहाँ से जब निश्चय करेंगे नहीं तब तो हो गया इसलिए ये जगह बनाया क्यों ऐसा क्यों बनाया और किसके लिए भुगतान नहीं है जड़ा नहीं है सब जितने प्रश्न उत्तर सब समाधान होता है जगत वास्तव वा नहीं है माई कह माया से ही मायाध्यक्ष प्रकृति सुचरा माया से प्रकृति माया मूल कायाकृति में विद्या माई नही शरण सूत्र में कहा गया माया तु प्रकृति में विद्या माया ही प्रकृति यहाँ स्वयं भगवान कहते है माया अध्यक्ष न प्रकृति सुचराशरण प्रकृति माया है माया सिद्धि करती माया नाम को कोई वस्तु तो पारमार्थिक का नहीं है जब माया सृष्टिका से वास्तव हो जाएगा माया कोई वास्तव नहीं है साद्य थे कोई अविद्यमान वस्तु तो नहीं अनिर्वचनीय ब्रह्म से भिन्न कुछ ही नहीं इसलिए माई को सृष्टि होने से सब प्रश्न उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं सब समाधान हो जाता है भरस्य आत्मा दुर्भि सूची में उदाहरण थी परमात्मा हृदय में होने पर भी दुर्भि उसके लिए देते कु अध्याद क यह प्रभुचत कुत तो आ जाता कुम विशिष्टि तो इत्यादि मंत्र बनने भी अध्या वेद तो कौन जानता है पर मत यह प्रभुचत इसे अपना के विषय में कौन हुँ? ठीक बोल सकता है कुतो आ जाता कहाँ से आया कुम विश्व कहाँ से हुई इसको ठीक ठीक निरूपण करना कठिन है ये जरूर ठीक है मैं तस्मी प्रवक्ता संसार मंडली ना परमात्मा नी प्रवक्ता प्रकृष्ण कथन करने वाले स्पष्ट कह प्रभु कौन कहेगा जगत सृष्टि कर्तृत्व परस से गख्यूटता तत्व न सृष्टि जाता कहेंगे परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा जगत सृष्टि करता न एक लोग अनुमान करते शीत अंकुर परमात्मा तो सृष्टि कर्तृत्व में परस से परमात्मा का तो ज्ञान हो जाए सृष्टि कर्तृत्व आसंख्य कूटस्तत्व तो कूटस्थ है निर्विकारिष्ठ वस्तुत्व कूटस्थ में कर्तृत्व आदि कोई धर्म नहीं निर्विशेष है निर्विशेष निर्विशे में कोई धर्म तो नहीं तो कर्तृत्व कैसे होगा वास्तव कर्तृत्व नहीं ततो न सृष्टि जाता सृष्टि नहीं भी कुछ आ जाता कहाँ से आए नवि सृष्टि अन्यदपी तस्माती ये परमात्मा तर अभिक्र कूटस्थ उसे सृष्टि नहीं अब तो परमात्मा से भिन्न किससे सृष्टि हो जाएगी वो भी नहीं अन्य सब वस्तु तो अभात अन्य कोई वास्तव है अन्य वास्तव से कैसे सृष्टि होगी इतिहास कथम तरी सृष्टि सृष्टि हुई कैसे वास्तव नहीं तो इतिहास के अज्ञानाधीना अज्ञान के कारण ही सृष्टि है दर्शित भगवता अज्ञान आवृतम ज्ञान तेनाली जनता ज्ञान अज्ञान से ढका गया मुह को प्राप्त करते हैं ये संसार में मेरा जड़ चेतना सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ को प्राप्त करते हैं आवृतम ज्ञान ये कहा है वस्तुतः तो तो अज्ञान माया से माई के सृष्टि है कारणार्थी नहीं है श्लोक बोलू माया हेतु न ओम ओण मित्र ऐ